बुद्धि निरूपण अब बुद्धि नामक पंचम अर्थ अर्थ में बारह प्रकार माना ना प्रमेय पदार्थ में आता है अर्थ में बारह उसे पांच माह बुद्धि बुद्धि का निरूपण करते हैं बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम प्रतीत्यादि भी पर्याय शब्दे या विधीयत है बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम प्रत्यय प्रतीति ये सब पर्यायवाची इत्यादि कार्य को है पर्यावाची शब्द इसके इत्यादि भी पर्याय शब्द या भी जो कथन किया जाए जो बताया जा रहा है सा उसी का नाम बुद्धि है अथवा दूसरा लक्षण कर देते हैं ये कोई ढंग का लक्षण हुआ नहीं इन शब्दों के द्वारा जिसका कथन हो उसका नाम बुद्धि है इसे कहते हैं लक्षण यह बनेगा अर्थ प्रकाश को बुद्धि अर्थ का जो प्रकाश है उस प्रकाश का नाम बुद्धि अर्थ प्रकाश हो वी और बुद्धि दो तो प्रकार के साथ संक्षेप तो द्विविधा दो प्रकार की है भाई अनुभव स्मरण है एक का अनुभव दूसरे का नाम स्मृति हो अनुभव भी द्विविध यथार्थ यथार्थे अनुभव भी दो तो प्रकार का है एक का नाम यथार्थ दूसरे का नाम अयथार्थ तो यथार्थो अर्थ अविसंवाद उनमें से यथार्थ किसे कहते हैं अर्थ का जो अविंवादी है उसको यथार्थ कहते हैं। विसंवादी मने विफल प्रवृत्ति जनगतम विसंवादितम विफल प्रवृत्ति जनकत्तम विवादित सफल प्रवृत्ति जनकत्तम संवादित अर्थ विषय का जो आपके अंदर प्रवृत्ति हो रही है वह प्रवृत्ति जब सफल हो उसका संवादी कहते हैं प्रवृत्ति जब विफल हो जाए उसने भी संवादी कर है अर्थ अवि संवादी सच प्रत्यक्षादि प्रमाण जन्य ऐसा जो अविंवादी जो ज्ञान है सफल प्रवृत्ति जनक ज्ञान विसंवादी हो गया विफल प्रवृत्ति अविंवादी मने सफल प्रवृत्ति प्रवृत्तिजनक अर्थ विषय का सफल प्रवृत्ति जनक जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम यथार्थ ज्ञान है और वह यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न होता है चार ही प्रमाण है चार है ना प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण यथा चक्षरादि अधिक घटाधि ज्ञान अधिकुरादि दोष रहित चक्षुरादि दो इंद्रियों के द्वारा घटादि जो ज्ञान पैदा होता है पैदा कर और धूम आदि लिंगों से कौन होता है कौन सा अग्नि आदि का ज्ञान धूमादि लिंग कम अग्नि आदि अनुमान ज्ञान है यथार्थ ज्ञान गो दर्शनात, दर्शन गो सादृश वाक्य का आधार पर आपने जो है दर्शन किया पिंड में गो सादृश का दर्शनार्थ गाच्यता ज्ञान ये उपमिति ज्ञान यथार्थ ज्ञान और शब्द कह रहे ज्योतिष में स्वर्गाम तो, इत्यादि वाक्य द्वारा जो, जो में से स्वर्ग साधनता ज्ञान ज्योतिष तो तो तो नामक स्वर्ग का साधन है इस प्रकार का जो ज्ञान पैदा हुआ वह शब्द जन्य यथार्थ था। ज्ञान रहित जन्य चक्षुरादिजन्यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान लिंग से जन्य जो वन्यदिगत जो ज्ञान है वह अनुमिति का यथार्थ था ज्ञान है उपमिति यथार्थ था ज्ञान शब्द था ज्ञान चार प्रकार के था और इन्हीं के द्वारा यथार्थ भी पैदा हुआ करते हैं यदि जब दोषयुक्त इंद्रिया हो तो यथार्थ ज्ञान पैदा होगा दुष्ट हेतु से युक्त ज्ञान हो तो यथार्थ मिति हो जाएगी है ना? और गलत सादृशता दिया है है ना विसदृश्य में सादृशता की भ्रांति हो गई उसे उत्पन्न होने वाले उपमित ज्ञान यथार्थोपमिति होगी इसी प्रकार से विप्रलंबक कार्यों का अनाप्त वाक्य का जो जन जो ज्ञान होता है उसे उत्पन्न होने वाला शब्द ज्ञान यथार्थ शब्द ज्ञान होगा उसके लिए यथार्थो तो अर्थ व्यप्रमाण ये जो विषय का व्यविचारी है अर्थात विषय विषय का प्रवृत्ति जो हुई वह विफल प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला होगा तब तो उसको यथार्थ ज्ञान कहेंगे और अप्रमाण सी जन होता है प्रमाण सी जन नहीं होता है. त्रिविधा वा तीन प्रकार का है संशय तर्क आगे मूल में आने वाला है इसे विस्तार आगे करेंगे नहीं ले रहे हैं कि विपरे को ले रहे रहे हैं हैं कि को संशय संशय और तर्क ये दोनों आगे में स्वयं पदार्थों के रूप में वर्णन करने वाले हैं विपर्य तो विपर्य क्या है अत बुद्धि त्रमा तत्बुद्धि होना यही क्या है भ्रम है इसी को विपरीत कहते यथा येसे पुरोवर्तनी अरजत शक्ति का रजत आरोप पुरोवर्तनी है पुरो अरजत पुरो जो रजत नहीं है क्या है वहां शक्ति का है उनमें रजत आदि का आरोप करना और ज्ञान हो जाना इदम रजतम इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं स्मरणमी इसे जैसा ज्ञान आपके पास वैसे संस्कार होगा और जैसे संस्कार होगा वैसी स्मृति होगी इसलिए पूरा का पूरा जो स्मृति है वह भी दो प्रकार का मानना पड़ेगा यथार्थ ज्ञान जन्य संस्कार जन्य स्मृति यथार्थ तो स्मृति होगी यथार्थ जन्य ज्ञान या यथार्थ संस्कार से होने वाली स्मृति अथार्थ स्मृति होगी स्मरण पर यथार्थम यथार्थम चेती विधम तो दो जागरे दोनों प्रकार की स्मृति जागृत काल में होती है स्मृति स्मृति भी भी भी हो सकती है भी होती है है होती और स्वप्न में जो कुछ होता है, सब है कुछ भी वहां पर यथार्थ नहीं स्वप्न तो सर्व ज्ञान स्मरणार्थ स्वप्न में जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है सब स्मृति रूपाई है और सब कुछ अथार्थ स्मृति रूप पाए तो वह ऐसे ज्ञान होना चाहिए ना तत्म क्यों हो रहा है इसरो अयथार करके जो हो रहा है यह सामने दिख रहा है यही है ऐसा वर्तमान काल जैसा प्रतीत होता है जबकि सब किसी न किसी जन्म के अनुभव किया हुआ इसी जन्म बाल्य आदि अवस्था में अनुभव किया हुआ चीज को आप स्वप्न में देख रहे हैं और लगता है स्वप्न में इस समय देख रहे अब हो रहा है सब कुछ वर्तमान जैसे प्रतीत होता है और सब कुछ सामने में प्रत्यक्ष रूपन में होता हुआ दिखाई देता है अतः काल वस्तु देश सब कुछ अभ्रांति है इसलिए कहते हैं स्वप्ने तो सर्व सर्वज ज्ञानम स्मरणम स्मरणात्मक है और अथार्थम दोष अवशेर तत्ने दोष निद्र रूपी दोष है वहां तमो रूपा दोष है वहां स्वप्रकाल में इसी वजह से जो तत् करके बोध होना चाहिए वह इदम करके होता है अतीत को वर्तमान रूप में आप ग्रहण करते हैं कि नहीं को अतकाल वर्तमान काल के ग्रह अतत् को दूरस्थ को समीपस्थ देख रहे हैं इत्यादि इत्यादि इत्या सब प्रकार की भ्रांति वहां पर होती है अब कहते हैं बहुत सुंदर अपना सिद्धांत यहां पर कहते देखिए जो भी ज्ञान चाहे तार्तिक ज्ञान है चाहे तार्तक ज्ञान है चाहे स्मृति ज्ञान है, है जैसा भी है वो सर्वंच ज्ञानम निराकार कोई भी ज्ञान हो वह ज्ञान हमारे मत में निराकारी न तो ज्ञाने अर्थे न स्वस्य आकार और जनित है ज्ञान में अर्थ के द्वारा अपना कोई आकार उत्पन्न नहीं किया जाता है क्यों ज्ञान साकार ज्ञानवाद निराकरण साकार ज्ञानवाद का हमारे मत में निराकरण किया गया है अतएव आकारण अर्थानुमान निरस्तम। आकार के आधार पर अर्थ का जो अनुमान कर लेते हैं लोग वह भी निरास्त निरस्त खंडन हो गया समझ लेना चाहिए क्यों प्रत्यक्ष दत्वा घटा दे अर्थ तो प्रत्यक्ष सिद्ध है अर्थ तो इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है वह तो ज्ञानार्पित आकार क्यों माना जाए उसको प्रत्येक प्रत्यक्ष घटा दे सर्वं ज्ञानं अर्थ निरूप्यम हाँ निरूप निरूपक भाव मानेंगे निरुप्य निरुपक भाव है जो कुछ भी ज्ञान है जब ज्ञान निराकार है जब ज्ञान निराकार है तो, निराकार है, तो एक है ना फिर में ही अवयव भेद से भेद माना जा सकता है जब आकार है ही नहीं तो निराकार है आकाश और फिर एक है वो तो फिर अनि ज्ञान क्यों हो रहा है घट ज्ञान पट ज्ञान वट ज्ञान कत यह सब इसलिए हो रहा है अर्थ से निरूपित तो होकर ज्ञान में भेद अनुभूति सर्वम ज्ञानम अर्थ निरूपयम अर्थ प्रतिपद्य सेव तस्य मन सा अर्थ से प्रतिबद्ध होने पर ही ज्ञान का निरूपण मन के द्वारा किया जा सकता है नहीं तो मन कैसे ग्रहण करेगा निराकार ज्ञान को मन भी ग्रहण नहीं कर सकता जब मन के द्वारा जो निरूपण हो रहा है ज्ञान हो रहा है आत्मा प्रत्यक्ष हो रहा है वह अर्थ ज्ञान को ही अर्थ संबद्ध ज्ञान अर्थ प्रतिबद्ध अर्थ संबद्ध ज्ञान का ही मन के द्वारा प्रकाशन किया जाता है इसलिए आप क्या बोलते हो घट ज्ञानवान हम अर्थात घट निरूपित ज्ञान तार्ञान वाला मैं हूं ऐसा अनुभव होता है मात्र गम्य गम्यते यदि केवल निराकर ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कर लेते तो क्या होना चाहिए था फिर ज्ञानवान इन ज्ञानवान हम ऐसा किसी को प्रतीत नहीं होगा यदि कोई शब्द प्रयोग भी कर लेता है ज्ञानवान अहम बोलता है किसी को सामने तो अगला क्या पूछेगा कस विषय से ज्ञानवान तुम असी पूछेगा अरे तुम किस विषय के ज्ञान वाले हो बताओ क्या छाती पीठ की चिल्लाए में ज्ञानवान हो ज्ञानवान हो तो थप्पड़ पड़े है तो बता तो किस विषय का ज्ञान वाला है क्या तो गाड़ी चलाने जानता है एरोप्लेन चलाना जानता है क्या जानता है तो किसी किस क्या ज्ञान तेरे के पास केवल ज्ञानवान अहम कोई बोलेगा ही नहीं बोलेगा तो मैं चाट बनाने जानता हूं टमाटर का सब्जी लेना चाहता चट्टी बनाने जानता हूं कुछ ना तो बोलना पड़ेगा उसको तो। मैं ये जानता हूं उस विषय को बताना ही पड़ेगा मैंने तो काम नहीं चलेगा केवल ज्ञानवान अहम मर जाए ऐसे कभी भी किसी को होता नहीं मात्र न तु ज्ञाए थे इतने मात्र ज्ञान कभी किसी को होता नहीं विपरीत का प्रसंग है यहां बाकी सब तो स्पष्ट है ही आपको अर्थग्रह वगैरह पढ़े हो विपरीत का विस्तार थोड़ा सुंदर ढंग से हम चाहते देखिए इस को कोई ख्याति करते ख्याति ख्याति पंचकम् दर्शन में ख्याति पंचक बहुत प्रसिद्ध है आत्मख्यातिर अस्यातिर ख्यार अन्य तथा निर्वचनीय अनिर्वचनीय ख्या पञ्चकम् कारिका है पांच सौ इक्यावन में एक सुंदर कारिका है विपरीय या भ्रम के स्वरूप और सामग्री इसका विश्लेषण करते करते करते करते अनेक दार्शनिकों ने अलग अलग भिन्न भिन्न रीति से इस भ्रम की व्याख्या की है यह विश्लेषण सभी दार्शनिकों को हम लोग पांच भागों में बांट सकते हैं। ख्याति पंचक इसलिए कहा जाता है ख्याति का मतलब ज्ञान ख्या प्रकथने होता है ज्ञान प्रति लेना है लेकिन वहां भ्रांति ज्ञान में इसको रूढ़ कर ली जरिंदो ख्याति पंचक आत्मख्याति असत्याति, अख्या अन्यथा ख्या और अनिर्वचनीय ख्याति तथा निर्वचक ख्याति पंचतम ख्यातिश्गर ज्ञान है जब विपरीत ज्ञान होता है वह किसका ज्ञान होता है इसका विचार करती विभिन्न दार्शनिकों ने पांच ख्या की स्थापना की है उनमें से आत्म है आत्मा ख्याल होता है भ्रांति में हमें ज्ञान होता है आत्मा का ही ज्ञान होता है दूसरे नहीं आत्मा का ज्ञान नहीं होता भ्रांति में आत्मा का ज्ञान कैसा होगा भ्रांति में तो असत का ज्ञान होता है इसे बता तीसरे का नहीं अख्या भ्रांति में वास्तविक ज्ञान होता ही नहीं और चौथे नहीं कहा अन्यथा होता है भाई दूसरे ढंग से हो जाता है दूसरे ढंग से हो जाता अन्य था अन्य प्रकार अनि और वेदांती कहता है वो अनिर्वचनीय होता है अनिर्वचन वो सत्य है असत है यश सद व्यात्मक है यशस विलक्षण है कुछ भी नहीं कह सकती आप देखिए सबसे पहले आता है आत्मख्या बौद्ध दार्शनिकों ने बौद्धों का सिद्धांत विज्ञानवादी योगाचार नाम संप्रदाय बौद्ध लेना यहां पर महादेव शून्यवादी नहीं लेना योगाचार विज्ञानवादी योगाचार के मत में आत्मख्याति होता है बौद्ध भ्रमज्ञान होता है या ध्यान पुरुष को आत्मा यानी ज्ञान की पूर्वर्ती रूप में ख्याति होती है ज्ञान ही उसको रजत रूप में दिया जाता है तो आत्मा ज्ञान में तो अलग है बाद में जो विज्ञान है वही आत्मा है और क्षणिक है जो क्षणिक विज्ञान है वही आत्मा ख्याति है जैसे आत्मख्याति मतलब क्या ज्ञान ख्यातिभा की चीज आत्मा ही अर्थात ज्ञान ही रजता कारण भाती ज्ञानी ही रजताकार में कैसे बासित हो जाएगा इसलिए हम इसका नाम आत्मख्याति करते हैं आप कहते हो पहले पूर्वती सामने से जो चमकती हुई शुक्ति का पर अपने अंतकरण में शुक्त रूप से पड़े हुए रजताकार ज्ञान को ही प्रजतक ज्ञान एकदम रस्तम करके बोल देता है अपने अंतकरण में विज्ञान की धारा है एक होता निम्न धारा निचली धारा उसे पूरी वासनाएं हैं सारी और एक वर्तमान धारा चलती ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर क्या हो रहा था उसने एक चमकता हुआ चीज देखा तब भीतर से निचले धारा में विद्यमान जो वासना थी क्या रजत की वो ऊपर उठाई एकदम बोल भोगे प्रवृत्ति विज्ञान बन गया उसका ऐसा हो विद्यमान विद्यमानदम रजतम ज्ञान ही उस रूप से प्रतीत हो गया ज्ञान ही रजता कार्य में प्रतीत हो गया पूर्व सुप्त वासना को लेकर के ऐसे उनका मानना है वासना सदय में उत्पन्न होकर अवसित हो गया वही शुभ संस्कार या वासना इस समय रजत के समान बासित होने लग जाता है स्मरण करा देता है वो स्मरणात्मक जो ज्ञान के आकारभूत रजत का भाव जो आपने इदम रजतम के रूप में होने लगता है वह अनुभव अहम रजतम इसे नहीं हुआ आम रजतम स्मरामी इस रूप में भी नहीं होता है क्यों क्योंकि वहां चक्षु बायु विषय रूप में दिखा रहा है उस चीज चक्षु की मदद से उसको बायु परिदृष्ट वस्तु रूप पर में दिखने लगा जी रश्ते उठता है ना जब आत्मा जब ज्ञान ही प्रस्ताकार दिख रहा है तो वो क्या बोलना चाहिए अहम रजतम मई उस रूप में दिख रहा हूं मई आत्मा मैं ज्ञान क्षण विज्ञान हूं मई उस रूप में दिख रहा हूं तो अहम रजतम ऐसा होना चाहिए था और भी वासना की साथ जगी हुई है तो अहम रजतम स्मरान में होना चाहिए तो दो में होना चाहिए था अहम रजतम अथवा अहम रजम स्मरण होना चाहिए आपको इदम रजतम कैसे ज्ञान हो गया तब वो कहता है स्मरणात्मक ज्ञान क्या आकार को रजत को ग्रहण करने वाले इस अनुभव में इंद्रिय के कारण से इंद्रिय क्या कर रहा है बार चमकता तो उसकी सापेक्षता कर रहा है उसके वजह से क्या हुआ अहमांश स्मरणान सब ठप हुआ और इदम रजतम कर भी हो गया संस्कार की वजह से हुआ और चक्षु की वजह से संस्कार के वजह से रजत आ गया और चक्षु की वजह से इदम आ गया अहम और स्मरण दोनों बाधित हो गया नहीं तो अहम रजदम हो तो होना चाहिए अथवा अहम रजदम स्मरामी होना चाहिए इधम रजदम पश्यामी नहीं होना चाहिए था इसलिए हो गया ज्ञान में रजताकार तो स्मरणांश से आ गया लेकिन अहम और स्मरणांश को कर दिया ने चक्ष पश्मी जोड़ दिया ऐसा जो ज्ञान है इसी का नाम आत्मख्या है लेकिन उस क्षण विज्ञानवाजी से हम पूछना चाहेंगे भाई तुम्हारे यहां जो भी ज्ञान है वह ज्ञान से बिन भाई कोई विषय तो है तो ही तो नहीं ज्ञानी ही प्रत्युता कार्य नदी कर रहा है इसे रजत को देख करके रजत ज्ञान हुआ जब रजत को देख के रजत ज्ञान जो हुआ यथार्थ वो भी क्या ज्ञान है आपका इधम रजतम ही होता है वह भी आत्मायुस् रूप में हो गया था कोई यथार्थ है लेकिन आप कहते हो और शक्ति में इधम रस्तम हो गया धोखा से उसको भी आप इधम रस्तम बोल रहे हो दोनों रजतम रत्तम में क्या फर्क है क्योंकि दोनों ही इधम रजतम आपके पास में आत्मा ही क्षण विज्ञानी को प्राप्त हुआ है यानी यथार्थ जो इधम रजतम है वो भी विज्ञानी तदाकर को प्राप्त हुआ यथार्थ जो इधम रजतम वो भी विज्ञानी उस आकार को प्राप्त हुआ है विज्ञानी आकार को प्राप्त हुआ तब आपने कहा जब अयार्थ रूप भ्रांति स्थल में अज्ञान इधम रजतम आकार को प्राप्त तो उसका नाम आत्मख्याति रखते हो जैसे तो यथार्थ ज्ञान में भी जब रजत को देख करके ज्ञान इधम आकार होकर बना तब भी आत्मख्याति क्यों नाम रख सकते कि दोनों ही आत्मा प्राप्त हुआ दोनों ही स्थान में, में आत्मा उस आकार को प्राप्त हुआ है जब तो दोनों स्तर में आप जो है क्यों आत्मख्याति नहीं करते हो यथार्थ ज्ञान में तो आप आत्मख्याति नहीं बोलते हो उसको क्यों ऐसे नहीं होता केवल आवाज को ही आपको समाधान में कहता है देखो रजत का भ्रम होता है अब होने के से पहले रजत का स्मरण अवश्य ही होता है प्रक्रिया में बताया कि स्मरण होता है वह स्मरण प्रकट ज्ञान रूप होने से आत्म रूप है स्मृति ही ज्ञान रूप होने से आत्म रूप और ज्ञान का आकार रजत भी उस ज्ञान से भिन्न नहीं होने से वो भी आत्मरूप है इसे भ्रम स्थल में तो स्मृति से समुत्पन्न ज्ञान और स्मृति से समुत्पन्न जो रजत दोनों को ही हम क्या कहेंगे आत्म रूप ही कहते हैं आत्म रजत को अपना विषय बना लेने के कारण भ्रम को हम आत्म विषय को आत्मख्याति कहते हैं परंतु जहां रजत प्रमा जत के आकार भी ज्ञान होती वह उसके होने के पूर्व रजत का स्मरण नहीं होता है स्मृतियां ऐसी नहीं आती ना जब रजत को देख के मुझे रिदम रिदम ज्ञान हो रहा है स्मृति आ रही क्या स्मृति नहीं प्रक्रिया पर ध्यान देंगे संशय नहीं होता एंड ध्यान ना देने से लोग संशय करने लगते हैं ये भी ज्ञान है वो भी ज्ञान है दोनों इसे समान है तो दोनों को आत्मज्ञात क्यों नहीं करते हो दोनों में फर्क क्या है ब्रह्मस्थल में स्मरण भूमिका पहले है स्मरण की भूमिका ज्यादा है और यथार्थ स्थल में स्मृतिगत कुछ भी भूमिका नहीं अतव यथार्थ ज्ञान को हम आत्मख्याति नहीं करते ये बौद्धों का प्राप्त अब आता है दूसरा शून्यवादी जो असत ख्याति करता है शून्यवादी माध्यमिक बौद्ध इस स्थापना की है असत ग्रहण करने वाले ज्ञान को असत क्या सबसे कहा गया है जहां शुक्ति में रजत का आभास होता है वह शुक्ति वसुता रजत असत है शुक्ति में रजत तीनों ही कालों में संभव ही नहीं होने से शुक्ति में वह रजत अत्यंत असत है शुक्ति में अत्यंत जो असत्य है रजत उसको आपने ग्रहण ज्ञान किया इसे उनका कहना यह असत ज्यादा उनके यहां जो था योगाचार मत में शुक्ति में जो रजत ज्ञान हुआ है शुक्ति में अत्यंत असत रजत को उसने ग्रहण नहीं किया किंतु शुक्ति में जो चमाचम हो रहा था चमक रहा था चाकचिक की ज्ञान थी उससे उसके वासना जी स्मृति हुआ और ज्ञान जो था वह वा वासना की सहायता से रजताकार को प्राप्त कर दिया ऐसे उनके यहां जो भ्रांति है पूरा स्मृत्यात्मक तो भ्रांति है इतना अंतर उतना हुआ वहां पर इधम अंश जुड़ा चक्षु के कारण से अत्या बोल दिया स्मरा इसलिए उसको हम भ्रांति करें नहीं तो स्मृति कर देते उसको नहीं तो उसको स्मृति करते भ्रांति नहीं करते आत्मख्याति और असत ख्याति में अंतर क्या है असत ख्याति में कोई वासना कोई चीज सहयोग नहीं दे रहा है वो सीधा शुक्ति में अत्यंत असत रजत है उस असत रजत को उसने विषय बनाया एवं जब ब्रह्मस्थान में सर्वदा असत पदार्थों तो का ही ज्ञान हुआ करता है इसलिए यह ब्रह्म गो उन्होंने असत जाति कह दिया असत विषय होने से असत क्योंकि इनके मत में क्या सर्वम शून्य शून्यता ही पारमार्थिक परम तत्व है शून्यता से अति सब कुछ असत थे कुछ है ही नहीं है ही नहीं इसलिए असत थे शून्य म का चीज है सर्वम उन्होंने कहा शून्य उस शून्य से अलग जो कुछ भी आप कहोगे घट पटम संसार सब कुछ अलग है सर्वम पूर्णम सर्वम कल विदम ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न कुछ भी कहोगे वो सब असत है इसे उनका कहना है भिन्न भिन्न रूप में जो भाषित होती है फिर शून्यता कि सर्वत्र सर्वदा पहले उनके मत में क्या था ज्ञान ही कारण रजाकार हो कारण हो गया इनके मत में शून्य ही घटा घटाधि घटा और घटा घटाधि ज्ञानकार से भी घट और ज्ञान सब कुछ शून्य ही उस रूप से भाषित हो रहा है ज्ञान घटाकार नहीं हुआ बल्कि शून्य घटाकार हुआ शून्य ज्ञानाकार भी हुआ अतएव घटक ज्ञान का तो शून्यता के सिद्धांत के अनुसार है तो ग्राह ग्रहण ज्ञान होगा तब ब्रह्म और प्रमा दोनों में ही असत तुल्य है ग्राह्य प्रमा विज्ञान के आप घट ज्ञान करोगे प्रमा में भी वहां भी घट सकते है यो और शून्य से बिंद और रजत इधम रजतम में रजत भी असत है तो घट भी असत रजत भी असत यथार्थ ज्ञान भी ज्ञान होगा और यथार्थ ज्ञान भी असत ज्ञान दोनों ही बराबर हो गए यथार्थ यथार्थ फिर जगह हो गया तब तो का हमारे पास के रास्ता है भाई देखो ब्रह्म और प्रमाद दोनों का विषय भले ही असत्य है घट भी असत्य है यथार्थ ज्ञान का विषय और ब्रह्म ज्ञान का विषय रजत भी भी दोनों हो सकते इस क्वेश्चन से नहीं फिर भी परमात्म ज्ञान यथार्थ ज्ञान से जिस अर्थ का ग्रहण किया जाता है वह अर्थ सत्य वस्तु दृष्टिया असत होते हुए भी लोक दृष्टिया सत्य उनका मानना है किंतु परमात्म ज्ञान में क्या है जो का ग्रहण आप कर रहे हो रजता आदि वह लोक दृष्टिया भी असत है और परमार्थ दृष्टि से भी असत, दोनों दृष्टि से होंगे, वस्तु गए भी असत है लोक दृष्टिया भी असत, है यह अंतर है यथार्थ और भ्रम यथार्थ में क्या है लोक दृष्टि सत है वस्तु वस्तुदृष्टिया असत्य परमार्थ दृष्टिया सत्य है और लोक दृष्टिया सत्य रजताय स्थलों में दोनों दृष्टि से असत हो जाता है यह अंतर कर देते हैं अतवासत ख्या केवल भ्रम को कहा जाएगा परमा को असत नहीं कहेंगे तीसरा आकार मीमांसा अख्याति वादी पूर्व दर्शन में भी दो मुख्य संप्रदाय है ना ये तो कुमार भट्ट दूसरा प्रभाकर भाट संप्रदाय और गुरु संप्रदाय गुरु मत गुरुमतगत प्रभाकर के मत को गुरु मत कहा जाता है एक तीसरा है भट्ट से भाट हुआ और क्या कुमार भट्ट उसकी परंपरा श्री प्रभाकर मीमांसक ने ब्रह्मस्थल में अख्याति वा की स्थापना की अख्याति का है ज्ञान का अभाव न ख्याति थी अख्या ज्ञान का अभाव यानी ज्ञान का ना होना अगर ब्रह्मस्थल में भेद के ज्ञान का अभाव हो गया शुक्ति और रजत जो भेद थे भिन्न थे उस भिन्नता का ज्ञान का अभाव और आप इस शुक्ति को रजत समझ लीजिए। भेद अग्रह शक्ति और रजत पे भेद है इस भेद का अग्रहण होने से क्या हुआ शक्ति को अपने रजत समझ लिया प्रभाग से कहना है कि अतत्व तत्प्रती अथवा तद अभावान में तत्प्रकार ज्ञान तदभावती तत तत्प्रकार ज्ञान नहीं जो कहते हैं का ब्रह्म कभी होता ही नहीं होता कभी हो नहीं सकता वो अतत्व में तत्व प्रती कभी नहीं हो मैंने शुक्ति में अतत् जो शुक्ति में अरजत में रजत प्रति थी अरजत रजत प्रति थी उनके मत में कभी नहीं हो सकता इनके मत में प्रभाकर अतत् बुद्धि कभी नहीं होती है। और पूरा वेदांत इसी पर टीका है तत्व में तद बुद्धि प्रभाकर कहता है अतत्म में तद होता ही नहीं इतना ही नहीं तद अभाव प्रकार ज्ञान में तत्प्रकार तदभावक तदभाव प्रकार प्रकार ज्ञान नहीं हो सकता तत्व अभाव, अभाव प्रकारक है प्रकारे जिसका वस्तु शुक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान ये भी नहीं हो सकता है नई और वेदांती दोनों का वृद्ध चलता है किंतु क्या होता है भेद का अग्रहण से ही होता है और औरत दो भिन्न वस्तुओं हैं वो दुन भिन्न वस्तुओं में अभेद बुद्धि हो गई उनके भेद का ग्रहण नहीं हुआ इसलिए भ्रांति यह उनका सिद्धांत वो आख्याति करती इसलिए वो वास्तविक ज्ञान का अभाव हो गया मैंने जो भेद ज्ञान है वो ज्ञान का अभाव हुआ अभेद ज्ञान ग्रहण कर लिया आपने कारण क्या है उसका ऐसे कहने का पीछे क्योंकि वह तो वास्तव में कोई भ्रांति नाम का ज्ञान होता ही नहीं कभी भी सच्चाई में देखो कहता है भ्रांति नाम का कोई ज्ञान ही नहीं है कहता है तो स्मृति और अप्रत्यक्ष का खिचड़ी है ये है भाई इधमांश में प्रत्यक्ष हो रहा है आपको और रजांश में स्मृति हो रही है प्रत्यक्ष और स्मृति का खिचड़ी है उस खिचड़ी को तुम भ्रांति कहो गलत है भाई दोनों यथार्थ हैं स्मृति अपने आप में यथार्थ है प्रत्यक्ष भी अपने आप में यथार्थ है दो ज्ञानों का सम्मिश्रण हो गया उसको भ्रांति कैसे कहो यह प्रभाकर अपना तर्क है इसलिए कहते हैं भ्रांतिक ज्ञान होता ही नहीं भ्रांतिक ज्ञान होता है भ्रम ज्ञान नाम का चीज ही नहीं है सर्व ज्ञान यथार्थन ने लेव कहता है सब कुछ ज्ञान था इसलिए जब तक आप भ्रांति कब कहते हो जब ज्ञान आपको मालूम था ज्ञान भ्रांति है तब तो मालूम नहीं जब तक सर्प ज्ञान है, आपको सर्पक है तब, तब तक आपको मालूम नहीं भ्रांति है बाद में रसी दिखाई दिया या प्रवृत्ति हुए वो गए चांदी करके उठा ले तब देख अरे तो सीप है आपको मालूम होता है जो ज्ञान अब तक थी मेरे अंदर वो भ्रांत तब तक हो ना जब तक अधिस्थानिक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जो आपको वह यथार्थ ही तो था तो था ही नहीं इसलिए तब तक वह यथार्थ था तो यथार्थ तो यथार मान लो उसको क्या दिक्कत है बाद में बाधित हो गया कृ करके अपने विचार है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इधम अंश में इंदिरा से निकट से जन जो है और प्रत्यक्ष ज्ञान था इधम अंश में और जो स्मृति ज्ञान था संस्कार मध्य स्मृति था या रजतांश में दोनों मिलकर के जो है अत तो दोनों अंशों में से किसी भी अंश में भ्रम तो आपको हुई नहीं है तब शुक्ति को रजत जानकर उसे लेने के लिए जो मनुष्य क्यों दौड़ता तो है यह भ्रांति नाम का चीज नहीं है दौड़ा तो फिर सुख क्यों नहीं मिला यदि यथार्थता तो आप करे हो ना एकदम जब तक बाजित रही तब तक यथार्थ हो नहीं यथार्थी मान लो यदि यथार्थी मान लो तो उसका विषय मुझे मिलना चाहिए ना मै ये ज्ञान यथार्थ है तो उस ज्ञान को मैं चाहूंगा तो मुझे विषय मिलना चाहिए मजतव मिलना चाहिए क्यों नहीं मिला फिर ये ज्ञान यथार्थ तो हो नहीं सकता नहीं यथार्थित्व को पहले आरोप कर लिया आपने बाद काल पर्यंत वो यथार्थ है यह बात आपने आरोप कर लिया अध्या आरोपित यथार्थत्व तो को लेकर के प्रवृत्त हुए और आरोपित जो यथार्थत्व तो था टिका तब आपने इसको कर निश्चय कर लिया इसे पहले भी वो भ्रांति था तभी तो बाद में करके निश्चय हुआ पहले भ्रांति निश्चय न होने का पीछे कारण क्या था कारण क्या है आपकी अपनी वासना अपने संस्कार आपको यथार तत्व का भ्रम करा दिया और अब दौड़ पड़े आपके लोभ लालचंदा होता तो कहां दौड़ता हो चांदी के लिए चांदी के लिए दौड़ेगा सन्यासी होगा तो देख विरक्त होगा तो दौड़ेगा नहीं सन्यासी आजकल तो दौड़ भी जाएगा तो बात अलग है तो लेकिन सामान्य रूपण हम दौड़ेगा नहीं चाहे वास्तव विवेक वैराज्य हो तो दौड़ेगा नहीं तो इसलिए जो है वो उनका प्रभाकर का मत उतरा, ठीक नहीं है उनका अपने हिसाब से कह रहे हैं वो तत्व चिंतामणी आदि अनेकों न्याय टिकाए और विज्ञान के ग्रंथों में भी इनका बड़ा खंडन किया है इन लोगों तो का इसे सामान्य आख्याति का ज्ञान हो गया